जा रहे हैं पीछे पीछे दौड़ते हैं परिणाम क्या हुआ वो महाराज एक दिन अपने दिन। में, संसार की प्यार में हम ठाकुर का प्यार होंगे तीर्थ महाराज पुष्कर तीर्थ में इसलिए आप गंडकी तीर्थ में, में। गंडकी के जल में आधा शरीर रख करके रा, रा, सीता सीता रा, सीता राम ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया आगे वो जड़ भरत के रूप में आए श्री भरत जी महाराज मृग बने मृग ब्राह्मण बने उनका नाम जड़ भरत पड़ा है ना, उनका नाम ब्र, ब्राह्मण बने बड़े पवित्र वंश में जन्म लिया पिता बड़े कर्मकांडी थे बड़े सहृदय थे पिता ने उनका सोच का किया। संस्कार किया विजा के संस्कार किया सावित्री की दीक्षा दिला गाय की दीक्षा दिलाई लेकिन वो गायत्री जी नहीं जनेऊ का ध्यान रखे नहीं कोई नियम करे नहीं जहां पावे वहां बैठ जाए जहां पावे वहां पाए लेसा क्यों? क्यों? क्यों मेरी अगर किसी में भी आशक्ति हो गई तो मुझे फिर मृग बनना पड़ेगा बड़े सावधानी के साथ जीवन बिताने लग गए पिता मर गए पिता मर भाई और थे भाइयों ने अपने रंग में रंगना चाहा अपने सांचे में ढालना चाहा लेकिन जो ठाकुर के सांचे में ढल जाता है फिर दुनिया के सांचे में नहीं ढलता है ठाकुर के सांचे में ढलने वाला व्यक्ति फिर तो दुनिया के सांचे में ढलता नहीं ढलता नहीं ये नहीं ढले महाराज जो वो पा पाले कोई कहता चलो खेत गोड़ो फरसा कुल्हाड़ा लेके लकड़ी चीरने कुछ दे देता दे तो पा लेते भगा तो भग जाती कोई बासी दे देता दे चार दिन का तो बासी पाले इस प्रकार से ये रह रहे थे एक दिन पति बलि देना चाहती थी, उनका बलि पशु भाग गया दास लोग गए इनको पकड़ लाए बलि के पहले पूजा की जाती बलिदान के पहले जिसकी बलि उसकी पूजा की जाती पूजन उजन हुआ इनका माला पहनाया गया दिव्य स्वरूप झनक उठा दिव्य आभा प्रभा कांत थी बिखेरने लग गए बाहर बृषस्पति भी प्रसन्न हो गया ऐसा बनी हमको कहा मिलता और जब देवी ने देखा तो चकटकी लग गई देवी ने देखा तो चकटकी लग गई ऐसी चकटकी लग गई वे मेरी पुत्र धन्य देवी ने कहा धंड है मेरे लाल हाँ देवी ने कहा धंड है मेरे लाल ये देवी क्या है ये देवी तो सीता है वही पास यही तो, तो श्री राधा है से सीता है देवी से कहा कि तुम तो बहुत ही हो तुमने कहा मैं अकेली लड़ूंगी देवी से किसी ने कहा कि देवी से किसी ने कहा तुम तुमसे ब्याह कर लो ब्याह करने के लिए तो तैयार है लेकिन हमारी एक प्रतिज्ञा है जो मुझको जीत ले मुझसे ब्याह कर जो मुझको जीत ले संग्राम में उससे ब्याह कर लो तो मुझको जीत लो योगा संग्रामी योगे दर्पम त्योहती योगे प्रतिबल हो लो के समय भरता भविष्य जीत लो हमको जब जीतने के लिए आए तो देवी है, है इंद्राणी है, है ये है वो है और सब महाराजा खड़ी हो गई सामने तुमने अकेले कहा था तुमको बहुत सी दिखाई पड़े रही एक हम जगत के त्र द्वितीया काम पड़ा मैं तो अकेली हूँ किया सारी भीतर आ गई वही दुर्गा है वही शक्ति है वही काली है, है? वही श्री राधा है वही स्त्री सीता है कोई फर्क नहीं राम जी स्त्री सीता भगवती ने देखा कि वैष्णवी देवी है महाराज कि किसी का मांस नहीं खाती है ये सब गलत काम है अगर मांस का, मांस का अर्पण करता है तो देवी उसको खाई जाती है।, है ना मांस नहीं अर्पण करना चाहिए ये सब बलिदान का मतलब ये सब नहीं होता बलिदान का मतलब अपने भाव का बलिदान करता जब भी दुर्भाव है उस दुर्भाव का बलिदान करो और देवी के यहां से सुंदर भाव की प्राप्ति कर बलिदान करना अपने दुर्गुणों का बलिदान करो यह सब बकरा -पकरा ही तो राम जी देवी ने देखा कि मेरा लायक पुत्र है और महाराज जो उसने खींच करके खड मारना चाहा प्रकट होकर के देवी ने खींच करके उसी के खड़ग से उसका कल्याण हो गया ग्यारह तो उसका कल्याण हो गया तो इस प्रकार से राज जी हा दे इस जड़भरत जी महाराज एक बार बैठे हुए थे एक राजा था वो जा रहा था कपिल भगवान के कपिल भगवान के जा रहा था राजा राम जी राजा कपिल भगवान के जा रहा था पालकी पर जा रहा था पालकी का एक बाहक चला गया अस्वस्थ हो गया मजदूरों के नेता खोजने के लिए निकले बड़े मजबूत सुपुष्ट स्कंध वृषभ स्कंध उन्नत लड़ाट पीन वक्ष बढ़िया सुपुष्ट सुंदर भुजदंड सब कुछ देखा और करके लाके तो लगा अब ये पालकी देखे चल रहे हैं पालकी निकल के चल रहे हैं चलते चलते देखे कहीं चीटी न आ जाए पेरे पैर के नीचे ये वैष्णव की चाल है हमारा ये वैष्णव की चाल है सरपट चाल नहीं चीटी न आ जाए वैष्णव नीचे देख के चलता है वैष्णव की दृष्टि नीची होती है अभिभाग की दृष्टि नीची होती है नीचे दृष्टि करके है चीटी न आ जाए और कहीं आ जाए तो इधर के उधर हो जाए और रहू कर जो है राजा रघुगर का सिर जा ठकराए ऊपर ऊपर ठकराए पालकी में तो था ध्यान से सुनिएगा हसी से कहीं बात तो जाए मत करना तो रघुगढ़ का सिर जाकर ऊपर टकराए और जो ऊपर टकराए तो कौन रघुगढ़ सिर्फ मारे हम नहीं है हम नहीं है ये भी नया आया है यही है तो रघुगढ़ ने कहा अच्छा, तुम तो वो बहुत दुबले पतले हो देखने में भी कमजोर मालूम पड़ते हो तुम तो थक भी गए हो आज आदि व्यंग बाढ़ से तुमको कोहरे लग गया तो को सुनता के ठीक हो जाए क्योंकि कहरे को ठीक होते महारे इन्होंने शायद सुना ही नहीं होगा जो ठाकुर की मस्ती में मस्त है वो दुनिया की बात कहरे कुछ नहीं, ही इन्होंने ये अपनी चाल जीव के क्यों रखते हैं राम का भक्त अपनी मस्ती नहीं भूलता महाराष्ट्र अगर मस्ती को भूल जाए तो राम का भक्त नहीं भूल दुनिया की आपत्तियों के द्वारा दुनिया की विपत्तियों के, के द्वारा दुनिया के मार के द्वारा दुनिया के प्यार के द्वारा वो अपनी मस्ती को गवाता नहीं वही सच्चा राम भाजपा मेरी बात पर ध्यान दे इस बात को ध्यान इसलिए दो कि आपके काम की बड़ी बात है दुनिया की विपत्ति में दुनिया की संपत्ति में दुनिया की आपत्ति में दुनिया के प्यार में दुनिया के मार में दुनिया की ईर्ष्या में दुनिया के द्रोह में अगर आप अपने आराध्य को भूल गए तो आप भक्त नहीं नहीं बिल्कुल नहीं राम जी कहते रहे सुनते रहे रघुगढ़ ने कहा कि अब मैं तुम्हारी जबराज की तरह से चिकित्सा करूंगा अब मैं तुमको मारूंगा जब उन्होंने कहा कि मैं तुमको मारूंगा तो श्री जय भरत महाराज ने धीरे से कहना शुरू किया तो मारो तो राजन किसको मारो कौन तुम कहते हो मैं बड़ा मोटा हूं कौन मोटा है कौन दुर्बल है कौन दुखी है कौन सुखी है कौन चल रहा है कौन बैठा है कौन ढो रहा है किसको ढो रहा है हमको कुछ नहीं जानते हमारे हमारे शरीर से हमारे मन से आत्मा से तो इसका कोई मतलब नहीं है हमारे ये सब देह कर रहा है देव उल्टा है देव पतला है देव को भूख है देव को प्यास है हमको तो कुछ भी नहीं इस प्रकार की बड़ा लंबा चौड़ा महाराज इसको कभी सुनना सब समझ ही का भी इसमें वैष्णवता है ये अध्यात्म ऐसा है राघ जी जो, जो अध्यात्म आपकी वैष्णवता को पुरेद करके निखार देता है ऐसा अध्यात्म है। ये अध्यात्म ऐसा है कि आपके सूक्ष्म से आपकी फूल में प्रविष्ट होकर के और वहां पर उसको जा जागृत करके एकदम निखार करके भगवत चरणों में बिठा ये ऐसा है अध्यास जो इन्होंने कहा राजा रहुगण ने जब सुना तो सुनकर के अरे रुको रुको रुक करके वो महाराज उतर करके आकर के साष्टांग प्रणिपात किया है महाराज आप खेत ऐसा तो नहीं कि आप साक्षात जिनके पास मैं जा रहा हूं वही आ गए ऐसा तो क्षेमा दसी लोत शुक्ल क्षेमा मेरा कल्याण करने के लिए करे शुक्ल ही बने कपिल भगवान ही तो नहीं है यहां पर आ गए आप हैं कौन हमने आपका बड़ा अपमान किया ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणों के अपमान से बहुत डरते हैं हम संसार के दुनिया में किसी दुनिया में किसी के अस्त्र से नहीं डरते महेंद्र के वज्र से नहीं डरता श्री शंकर के सुशूल से नहीं डरता जबराज के मृत्युपात से नहीं डरता अग्नि सोम सूर्य वायु कुबेर इनके अस्त्रों से नहीं डरता हम डरते तो है तेरे ब्राह्मण के पूर्व के अपना नाहम विशंके सुरराज वज्रात न त्यक्षला न यमा नाग्नर्क सोमान तपास्ता शंके भ संभ्रम्भ कुलावाना पहली फटका अखोविदो विदवाद वादान मनसी मूर्ख पंडितों की तरह बोलता है पहली आवाज है पहली तो आवाज है गुरुजी बड़े क्यों हैं, है उन्होंने हमको भैया बच्चा ही कहा अगर भैया बच्चा कहना शुरू कर दिया तो गुरु का भी बड्डाधार और तुम्हारा भी बड्डाधार है पहला शब्द है मैंने आपको बताया था कि महाराज जब बिजली तड़कती है पत्थर में दरार पैदा होता है और दरार में से महाराज एक सुंदर स्निग्ध संता प्रवाहित होती है और गुरु के कठोर वचन आपके हृदय में जो पत्थर बन गया है हृदय उस पत्थर को विदील करके भक्तिरस की धारा उसमें प्रवाहित करती है अकोविद अकोविद वाद वादान मदू लंबा चौड़ा है फिर चला है एक दो बातें सुन लो बड़े काम किया बात बड़े काम की बात सुनो अरे राजा तू राजा है मुझे तलवार की शिक्षा दे रहा हूं तलवार ले ले हाथ में और कूद का सबरा लड़ाई कर लेकिन कहीं उस तलवार को लेकर के रात में पिया परियंग के पास बच्चे ले जाना क्यों तलवार को लेकर के कहीं प्रिया परियंत्र के पास बच जाना तलवार सम्रांज में लड़ाई करने के लिए है रात में जब सोने के लिए गए प्रिया पर्य के पास तुम तलवार लेके जाओ बांध की जाओ तो महाराज क्या होगा है? जहां जरूरत नहीं तलवार की वहां तलवार लेके जाओ है? निकाल दिए जाओ जब तो यह निकाला गया सभी से है ना जहां जरूरत नहीं वहां तलवार लेके जाओ तो निकाले जाओगे जाओ। नहीं निकाले जाओगे सुशोभन नहीं होगा रहा बच्ची कहे क्या मेरा सरकार में आया उसको लेके कहेंगे तलवार लेके जाओ लेकिन फिर तलवार को म्यान में रख दो हम म्यान को कहीं टांग दो और आगे बढ़ो भाव तस्मान नरोसंग सुसंग गजात ज्ञानसी मेह विवृष्ण मोह हरिम तदीया कथन सुता लब्ध स्मृति पारध्वन तस्त असंग सुसंग जात ज्ञानासी असंग के सुसंग से जो पैदा हुआ ज्ञान ज्ञान दीजिएगा तस्मात् नर असंग सुसंग जात असंग माने विरक्त बैरागी असंग माने विरक्त राग रहित आशक्ति रहित अनाशक्त ऐसे जो महापुरुष हैं उनके सुंदर संग से जो पैदा हुआ है ज्ञान असंग तस्मान नरह नरह असंग सुसंग जातक ज्ञान तो ज्ञान क्या है तलवार है उस तलवार मो से सम्रांगण में कूद पड़ो करके के अबिवृक नमो हा वोह को छिन्न भिन्न अपने दोन देना किताब से पढ़े हुए ज्ञान के द्वारा वो तलवार नहीं मिलेगा आपको किताब से पढ़े हुए ज्ञान के द्वारा वो तलवार नहीं मिलेगी वो तलवार तो महत् कृपा से मिलेगी इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं और महत्वी कैसा हो लिप्त तो नहीं हो अनिप्त तो हो विरक्त तो हो मेरी बात को तो खूब मजे में सुनो मैं शब्द किया क्या करता हूं महचर कैसे हो जी असंग पहले असंग कहा है विरक्त तो। फिर असंग का क्या होगा सुसंग होगा और जो संगी होगा उसका कुसंग होगा असंग का मिल जाए सुसंग उसके द्वारा मिल जाए आपको ज्ञान और ज्ञान क्या होगी काम करेगी तलवार का और उससे काट दो किसको मोह के परिवार को है? और फिर तलवार को फेंक दो उस तलवार को फेंक दो महाराज ध्यान में रख दो एक दिन तो टांग दो अब तो निःशस्त्र हो जाओ और तो बुद्धि को लेके बैठ जाओ हरिम तदीया कथन श्रुताम लब्ध स्मृति ही किसी शब्द के पास बैठ जाओ और भगवान की भगवान की भगवान की मंगलमयी कथा का, भगवान की कथा सुनने से क्या मिलेगा आपको भगवान की चरणों की स्मृति और भगवान की चरणों की स्मृति से क्या होगा आप संसार से पार चले जाओगे अपने प्रियतन के पास। इस संसार से पार जाना क्या है राँची? इस संसार से पार जाना क्या है मैं एक बार अमृत रह गया।, गया तो मुझे एक ही भक्त ने एक भजन सुनाया वो भजन मुझको अब तक याद है रहा और ठाकुर से प्रार्थना है कि मेरी जिंदगी बड़ी याद रहे मुंह से नहीं याद रहे हृदय से याद रहे मुंह से याद तो बहुतों को राम जी बस सुंदर भजन भाषा पंजाबी में तो मैं तो जानता नहीं पंजाबी लेकिन मैं फल कह सकता हूं इतनी पंजाबी को तो जानते ही नदियों पार सजंदा थाना कीर्ती कॉल जरूरी जाना मन अट क्या ना नदियों पार सजंदा कौल जरूरी जान नदियों पार सजंदा की कौल जरूरी जान शांत सब कथा वाचक में नदियों पार सजंदा ठाना कौल जरूरी जाना नदी के उस पार सजना बैठे नदी के उस पार प्राण प्रियतम है उनसे प्रतिज्ञा करके आयु कि मैं आ रही हूं मेरे स्वामी मैं आ रही हूं मैं कैसे आओगी इतनी बड़ी नदी है कि स्वामी आपका प्रेम खींच लाएगा इस नदी को पार कर लूंगी मैं नदियों पार सजंदा थाना, कोल जरूरी जाना कुछ कर ले सलाह मला नाल कुछ मलाह से सलाह मलाह ने कर्ण धार सदगुरु दृढ़ करण धार सदगुरुदृढ़ ये बहु सागर है उस इसके उस पार प्रीतम खराब मुस्करा रहा है मंद मंद मुस्कुरा रहा है देखो दे। पीठ पट फैला रही हैं है? अलकावलिया उसके गंडस्थल का चुम्बन कर रही हैं ऐसा पीतम प्रीतमो को नाम नहीं खड़ा एक बीच में नदी है नदी को पार करना है, है? महाराज गुरुकृपा कादम्बिनी को प्राप्त करके गुरुकृपा कादम्बिनी का से अभिसिंचित होकर इस नदी को पार कर लो जाकर के ठाकुर के चरणों का चुनौते यही यही श्लोक का भाग तस्मान नरो संग माने असंग सुसंग जात ज्ञासीविवोह हरि तबी कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्यातारध्वन इसके बाद भवाटिता राजा रघुगुण को उदेश करके उनकी बुद्धि को शुद्ध कर दिया उ कहते महाराज मैं रोज कपिल जी के यहां जाता था लेकिन ऐसा ज्ञान तो कभी नहीं मिला महाराज आपका गुरु वह है जिसके आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं चाहे वो जहां हो कोई जरूरी नहीं है कि आप महाराज सुखदेव की शिष्य बनेंगे तो आपका कल्याण होगा हो सकता है कि सुखदेव जी की वाणी आपके काम में ना आवे और कोई साधारण व्यक्ति कह दे और वो वाणी आपके काम आ जाए क्यों तो तो सुखदेव जी आपके गुरु नहीं थे ये गुरु का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है वो जन्म-जन्मांतर का जो प्राप्त गुरु है वो गुरु जब आपको मिल जाएगा उसकी एक वाणी से आपके संशय का छेद कपिल से वो काम नहीं हो गया भगवान कपिल से वह काम नहीं हो गया ईश्वर की बात लेकिन जड़भर जीव है उनकी वाणी से कल्याण होगा हो गया, हो गया कि नहीं राम जी इसके बाद अनेक राजाओं का वर्णन है और प्रियव्रत के वंश में आगे बड़े बड़े राजा हुए हैं और आगे अब भूगोल खगोल का बड़ा वर्णन और है उसको सुन लें उसके बाद आगे कथा अजाविन महाराज आएंगे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज पधारेंगे कथा भी आज वे सिर्फ पधारेंगे प्रहलाद जी महाराज पधारेंगे चाहे रात को बजे आज प्रहलाद कल जल ठाकुर जी कल कल मेरे राम जी आने वाले हैं और मैं अपने राम जी के आने में आने के रास्ते में जितनी भी कथाओं का है ना वो सब मैं साफ करना चाहता हूँ इसलिए आज प्रहलाद जी तक हम पहुंचेंगे जरूर चाहे रात को आठ बजे है अभी भी देरी हो गई है अब फिर फलह श्री सीताराम चंद्र भगवान ब्रह्मांड भगवान का सूक्ष्म स्थूल रूप है ब्रह्मांड में ठाकुर का दर्शन करना चाहिए जो ब्रह्मांड में ठाकुर का दर्शन नहीं करेगा वो अपने पिंड में भी ठाकुर का दर्शन नहीं कर सकता ठाकुर के दर्शन की पद्धति यही है कि पहले स्थूल रूप में मन लगाओ फिर भागवत यही पद्धति पहले स्थूल रूप में मन लगाओ उसके बाद फिर धीरे धीरे स्थूल रूप सूक्ष्म रूप में आओ सूक्ष्म में भी पहले ठाकुर के एक एक अंग की वर में ध्यान लगाओ फिर उसके बाद सर्वांग में ध्यान लगाओ ये भागवत की उपासना पद्धति है पहले आपसे निवेदन किया जा चुका है सारा ब्रह्मांड ठाकुर जी का दिव्य मंगलमय शरीर है जिस जगह आप बैठे हैं इसका नाम है जम्बू दीप आप संकल्प में पढ़ते हैं संकल्प जब सवेरे लेते हैं संध्या में जम्बू दीपे भारत वर्षे भरत खन ऐसा पढ़ते हैं। ये जम्बू द्वीप इस तरह के सात द्वीप हैं महाराज जैसे जम्बू द्वीप है वैसे सात द्वीप हैं अब पहले आप जम्बू द्वीप को ही जम्मूद्वीप के जैसे भारतवर्ष हैं इसी भारत खंड के तरह नौ खंड हैं खाली भारतवर्ष का कोई अंग जम्बूद्वीप नहीं है जम्बूद्वीप का एक अंग है भारतवर्ष और ऐसे ऐसे नौ वर्ष हैं समूचे देश समूचे जम्मूद्वीप ये जम्बूद्वीप कैसा है रामजी भूमंडल ही एक कमल है भूमंडल ही एक कमल है और उस कमल के कोश का जो आभ्यंतर कोश है भीतरी कोश है उसका नाम है जम्बूदीप और वो एक लाख योजन लंबा चौड़ा है और गोल है यो आयम दीप कमल कोशाभ्यंतर कोश नोजन विशाल समवर्तुल युष्कर पत्र इसमें नौ वर्ष हैं जैसा मैंने आपको निवेदन किया अभी नौ वर्ष हैं और एक एक वर्ष नौ नौ योजन का है ये जन नव वर्षानी नव नव योजन के तो नौ नौ हजार योजना नौ हजार योजना नव योजन सहस्रायाम ऐसा है नौ, नौ हजार नौ हजार। नौ नौ योजन ऐसा है और वो आठ मर्यादा पर्वतों से बटा हुआ है एक एक वर्ष के बाद एक एक मर्यादा पर्वत है तो विभक्त हो गया तो आठ मर्यादा पर्वतों से वो विभक्त इधर भी वर्ष उधर भी वर्ष और विभक्त करने के लिए अब आठ ही को बचा गया आठ मर्यादा पर्वतों से गुजरती है तो ये नौ नौ वर्ष हैं, उसमें एक भारत वर्ष है इसी प्रकार राम जी गंगा जी की धारा ये जैसी एक धारा है ऐसी गंगा जी की चार धाराएं और चारों दिशाओं से प्रभावान है और विभिन्न विभिन्न समुद्रों में जाकर के वो मिलती है उनका नाम खाली श्रवण कर ले यह बहुत दिनों की कथा है न जब हम आठ घंटे भी कभी कथा कहें अभी तो हम चार घंटे कह रहे हैं आठ घंटे भी कह करके जब हम जवान थे अब हम बुढ़े हैं अब हमारा ये चार घंटा बहुत काफी है तो जब मैं चार घं आठ घंटे कथा कह कहता था चार घंटे इस समय चार घंटे उस समय तब भी इनका वर्णन कर नहीं पाया अच्छी तरह से इतना महान ग्रंथ है व्यास की वाणी में डूब जाना होता है महाराज इस सुख की वाणी आगे निकलने देती नहीं है ऐसा नहीं कि हम अपना वैद्य छाटना चाहते ये निकलने नहीं देती फंसाने वाली वाणी तो चार धारा है गंगा की राम जी सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रा ये चार धारा और ये चार धाराएं चल करके विभिन्न स्थानों से विभिन्न समुद्रों में मिलती राम जी ये जो नववर्ष है जो नौ वर्ष है इन नव वर्षों में सब जगह भगवान की आराधना हो रही है कोई नास्तिक नहीं है सब जगह है। भगवान की आराधना नवस्वी वर्षेश भगवान नारायण महापुरुष पुरुषाण तदनुग्रहाय आत्मतत्व्यूहेन त्मनाद्यानिधि वहां के जो भक्त लोग हैं सब अपने अपने परिकर से जुट करके भगवान की आराधना कर रहे हैं इलावृत वर्ष है इलावृत वर्ष में भगवान शंकर निवास करते हैं वहां पुरुष है कहीं नहीं वहां दूसरा पुरुष नहीं है और कोई दूसरा पुरुष जाए तो स्त्री उसको बनना ही पड़ेगा ताकि आगे प्रसिद्ध आगे कथा आएगी कह पाऊंगा तुम इस प्रकार से राम जी इलावृत लामृत वर्ष के बाद एक भद्रास वर्ष है दूसरा भद्रास वर्ष है इसमें भगवान है ग्रीव निवास करते हैं ठाकुर जी के शुरू, भगवान है ग्रीव निवास करते हैं और तीसरा वर्ष है हरि वर्ष। हरि वर्ष में नृसिंह भगवान निवास करते हैं और श्री प्रहलाद जी महाराज उनकी सेवा किया करते हैं और लोगों को उपदेश दिया करते हैं इसके बाद केतुमाल वर्ष है केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव के स्वरूप में निवास करते हैं ठाकुर जी और श्री लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और भगवान लक्ष्मी जी का लक्ष्मी जी से स्नेह करते रहते हैं राम जी इसके बाद रम्यक वर्ष है रम्यक वर्ष तो रम्यक वर्ष में ठाकुर जी मत्स्यावतार के रूप में निवास करती है नित्य निवास है वहां पर जहां जहां मैं कह रहा हूं या नित्य निवास उसी स्वरूप का है रम्य वर्ष में मत्स्यावतार ही प्रधान है और मत्स्यावतार की पूजा होती है और मनु महाराज उनके अर्चक के रूप में विद्यमान है हिरणवय वर्ष है हिरणमय वर्ष में भगवान की कौरमी विभूति का निवास है पूर्व स्वरूप से भगवान कच्चप स्वरूप से भगवान निवास करते हैं और अर्जमा यानी की सेवा किया करते हैं इसी प्रकार भगवान उत्तर कुरु वर्ष में वाराह रूप से निवास करते हैं यज्ञेश्वर भगवान वाराह